महाभारत आदि पर्व सप्ताधिक सप्ताधिकततमोध्याय मांडव्य का धर्मराज को श्राप देना वै सम्पाय चत सार्दूलतापोधना दोषत कम गि नहीं मे न्योपराध्य वैसम पायन जी कहते हैं राजन तब उन मुनिश्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा मैं किस पर दोष लगाऊं? दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है तम दृष्टार रक्षणस्तत्र तथा बहुतिथे हले नवेद तथा राग यथावृत्तम महाराज रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें शूल पर बैठे देखा राजा के पैस जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया श्रुआ च वचानी प्रसाद या उनकी सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने सूली पर बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया धर्मराज और सूली पर राजवाच योहाद्ञाद प्रसाद ये ताम तत्रह न मे तम क्रोधुम अर्ति राजा ने कहा मनिवर मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए मुझ पर क्रोध न करें मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ वै प्रसादम तो प्रसाद अकरोन्मुनि कृत प्रसादम राजातम तम तत संवयत वैसायन जी कहते हैं जन्मे जय राजा के जो कहने पर मुनि उन पर प्रसन्न हो गए राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर शूल्य से उतार दिया अवतार्य चूलाग्राहूल निश्चयर्ष आशक निस, मूले अशक्न नीचे उतार उतारकर उन्होंने सूल के अग्र भाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के लिए खींचा खींचकर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस चूल को मूल भाग में काट दिया स तथान्तर्गत नूल न विचरण मुनि तेनातीतोक तब से वे मुनि शूलाग्रभाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने ऐसे पुण्य पुण्यलोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है अनिमान लभ्यति चतोलोक लोके ते स ग्वा सदन विप्रो धर्म से परमात्म आसनस्थम ततौर्म दृष्टिदृष्टोपाल प्रभु किं नु तदुष्कृत कर्म मजाक अजानता जेयं फुलृत्ते यदिता माया शीघ्रमाचक्ष मे तत्व अड़ि कहते हैं शूल के अग्रभाग को उससे युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोकों में अड़िमांडव्य कहलाने लगे एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठे देखा उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा मैंने अनजान में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ फिर मेरी तपस्या का बल देखो धर्मवाच पतंगिका नाम पुच्छे सुतय शिका प्रवेशिता कर्मणस्त प्राप्त फल में तत्तपोधन धर्मराज बोले तपोधन तुमने पतिंगों के भाग में सीख घुसेड़ दी थी उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है स्वल्प यथा दत्तम दानम बहुगुणम भव अधर्म एवं विप्रसे बहु दुख फल विप्रसे जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है अणिमाडव्यवाच कस्म काले मैं तत्कृत ब्रोषि यथा ततम तेनोक्तो धर्मराजे नाव तयाकृत हणुमान्डव्य ने पूछा अच्छा तो ठीक ठीक बताओ मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था धर्मराज ने उत्तर दिया बाल्यावस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था हणिमांडव्यवाच बालो ही दवासादा जन्मतो तो ये ना भवे सत्य धर्मोत्र प्रज्ञा वही दिशा अणिमांडव्य ने कहा धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर बारह वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा अल्पे पराधे महान मव दंडस्तया कृत गरी यान ब्राह्मण धर्मराज तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के लिए के वध से भी अधिक भयंकर है शुद्ध यो नो धर्म मानुष मर्यादा सापयाम्यद्यालोके धर्म फलोदयाम अत धर्म तुम मनुष्य होकर शुद्ध योनि में जन्म लोगे आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ आ चतुर्दशका वर्षा न भविष्यपातकम परतः कुरता में दोष एव भविष्यति चौदह वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा व सम्पान वाचन एक तो पा तस् महात्मनः धर्मो विदुर रूपेण शुद्ध यो नजायत वे सम्पान जी कहते हैं राजन इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के हिसाब से साक्षात धर्म ही विदुर रूप से में उत्पन्न हुए धर्मे चार्थे कुशलो लोभ क्रोध विवर्जिता दीर्घदर्शी समूणामच हितेर ये धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित लोभ और क्रोध से रहित दीर्घ दर्शी शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे इतिश्री महाभारत आदिपर्मणि संभव परमि अणिमाख्या सप्ताक शमों ध्या